अपनी छोटी सी इतने से कुछ शब्दों के साथ इतने से कम उपकरणों को लेकर अपनी जो बात कह रहा है वो उसमें खाली अपने स्थान का ही आ, कोई पार नहीं कर रहा है वो अपने समय को भी लांगने की ताकत इन डेढ़ पंक्तियों की की ताकत रखती है और ये कविता 20 साल बाद में भी या 100 साल बाद में भी यह पंक्ति कभी भी ऑप्सलीट नहीं वो क्या कारण है कि सूर्यमल मिशन जैसा पोइट आज क्या उम्र है सूर्यमल मिशन के काबिल की बात ठीक है हम घर में बैठकर करके इस पर गर्व कर सकते हैं लेकिन वही सूर्यमल मिशन जब अंग्रेजों के लिए गीत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले नायकों पर गीत लिखता है दरबारी कवि जो कि बूंदी का कवि है लेकिन जब आऊआ के खुशाल सिंह पर गीत लिखता है या वहाँ मेवाड़ के को अपने जवान जो नादवारा के पास जगह है वहाँ उसका जहाँ ससुराल था उसको नायक बना करके गीत लिखता है तब उसके गीत का या उसकी कविता के वजन उसकी कविता और उस कवि का महत्व तो इतना बढ़ जाता है कि वो बाकी वंश भास्कर जैसी जिसमें छह भाषाओं को मिला कर करके अपनी प्रायो व्रज देशी की गिरवाण भाषा बनाई हो वो वही रह जाती है वो क्या कारण है कि मीरा जो आज से 500 वर्ष पहले हुई आप उसके जो चीजें देखेंगे मारे सिर पे सावरिया रो हाथ राणा जी मारो कहीं करसी क्या पंक्तियां हैं आपको मैं कहूंगा आप कहेंगे उसमें अगर उन दृष्टियों से देखें तो वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएंगे आप कहेंगे कविता ही नहीं लेकिन वो क्या कारण है कि वो जिंदा है और वो यही जिंदा नहीं है वो बंगाल और मतलब भारत राजस्थान की इस छोटे से दायरे को तोड़ती हुई बंगाल में चली गई रविन्द्र जैसे व्यक्ति ने स्त्री रेर पत्र में मीरा के इस इसी से अर्थ ग्रहण करते हुए अपनी कथा में उसे प्रयोग किया तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम हमारे सारे बावजूद एक तोप को, के, तोप के गोले को चलाने के लिए जितना बारूद चाहिए जैसी टोपी चाहिए या जितनी ताकत चाहिए जैसी बैरल चाहिए वो हमारे पास है लेकिन हम उस तोप से यदि एक चूहे को मारें तो इस तोप को चलाने का कोई औचित्य नहीं है और उस तोप को चलाने में कोई ज्यादा कारीगरी नहीं है वो क्या कारण है कि हम उन्हीं उन्हीं विषयों को पलौटते रहे हैं इन छंदों में जब मैं इन तीन सत्रों को सुन रहा था तो एक बात जो एक निष्कर्ष पर मैं ये पहुंचा जैसा कि मैंने परसों एक सत्र से पहले निवेदन भी किया था कि हमें बहुत लपेट कर करके मैंने ये बात कही थी कि देवी भक्ति की या इस तरह की रचनाएं कम से कम प्रयुक्त हों आप मेरा आशय शायद नहीं समझाए हमारे इस शिल्प को के धारी ऐसी शिल्प वाले कवि के सामने अपनी ये सारी की सारी चीजें ये खाचे तो थे उसके पास में उन, उन खांचों को आजमाने के लिए उन्होंने विषय लिया भगवती मुझे कोई एतराज नहीं है आपकी आराध्या है मेरी भी आराध्या है लेकिन कहीं तो रुकें हम बावजूद 106 सौ छंदों में रचना कर चुके होंगे भगवती आवड़ा की या करणी जी की उसके बाद क्या होगा तो मेरा ये निवेदन था कि हमें न तो इस तरह से आत्म सुरक्षात्मक होते हुए अपने आसपास किले की दीवारें खड़ी करनी है कि ये जो बाहर की कविता है ये इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि हमें उस कविता का आस्वादन उसका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को लेने के लिए भी अपने आप को दीक्षित करना पड़ेगा आप ये छंद इसी इतना आसानी से नहीं सीख गए हैं आप जब पांच साल के थे तब से आपने ये सिलसिला और आपको वो परिवेश मिला इसलिए आप इस तरह से निष्णात होते चले गए होते चले गए आधुनिक कविता में उसको पढ़ने से आप उसकी रचना नहीं कर सकेंगे वो क्या कारण है कि एक छोटा सा एक पंक्ति फेंकता है इन गांव में कठे की वेगो है की वेगो है तब वो कवि अपने समय की पूरी की पूरी सच्चाई को बहुत अपने गहरे अनुभव से ग्रहण कर रहा है और उसे अभिव्यक्त करने में मैं मान सकता हूं कि आपका ये आरोप उसमें कहीं शिथिलता हैं है या उदम नहीं है मतलब ढीलापन है लेकिन वो जो एक पंक्ति जिस बात को सामने रख रही है वो आप हम और आप पूरे के पूरे बहुत छंद या सत्सई कहकर करके भी उस बात को नहीं कह पा रहे तो ये कमी किस बात की है ये कमी क्या है कि हम उसमें क्या कहें फिर हमें एक विवेचना करती होती होती है कि हमारे पास सारे रसों में रचना है पचास हजार तरह के गीत है पचास हजार गीत हैं हमारे पास ठीक है गर्व करने के लिए काफी है लेकिन यही गर्व आपको कहीं न कहीं भीतर से कमजोर बनाता और जब आप इस ये ये जब आप गवेशा करते हैं ये जब घोषणा करते हैं गर्व के साथ कि पचास में हमारे पास गीत है तब आप कहीं न कहीं उस सुरक्षा उस असुरक्षा से गिरे हुए होते हैं हाँ बातें मुझे मेरे पास और भी कई हैं जिनसे मैं आपके साथ संवाद करना चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा समय की मर्यादा है फिर भी मैं पांच सात बातें और कहूंगा आपको बीज जिस तरह से हम जमीन में डालते हैं आपने मुझ पर इस आयोजक में प्रोफेसर सामोर जी ने मुझे मुझ पर यह दायित्व डाला कि मैं बीज भाषण दूं तो मैं सोच रहा था कि बीज को हम जब जमीन में डालते हैं तो सबसे पहले बीज को सड़ना वो जब समाप्त हो जाता है तब उसमें से कूपड़ फूटती है और वो कूपड़ फूट कर कर करके वृक्ष बनता है आप सारे के सारे जो मंच पर आसीन हैं और जो मेरे सामने हैं आप सारे के सारे बहुत छतनार घेर घुमेर वृक्ष हैं अपने क्षेत्र के लेकिन बीज से वृक्ष में फलित हो जाना एक बार ही फलित हो जाना उस बीज का महत्व कम करने जैसा है उस पर फल आए फूल आए उस पर फल आए तो जब आम का फल आता है तो उसकी जो मिठास है उसका जो गुदा है वो सब मिठास वो रस वो गुदा आप लोगों के दिए हुए आप लोगों के अवदान के कारण है बीज वापस गुटली तो उसके भीतर वैसी ही रहेगी और दुर्भाग्य से उस बीज को कड़वा होना पड़ता है हम सब लोग आम के गुदे को खाते हैं उसकी गुटली को कोई नहीं खाते क्योंकि वो कड़वी होती है लेकिन वह कड़वी गुटली में ही ये ताकत होती है कि वो फिर से आपके लिए आम का पेड़ तैयार करते जब मैं रसों के बारे में बात कर रहा था तब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिसे हमारे जब मूल्य है मूल्य कभी भी कोई झूठे नहीं होते लेकिन मूल्य कौन सी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं ये हमें देखना पड़ेगा वीरता अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कम भी नहीं है लेकिन ये उस समय के मूल्य लेकिन मैं उससे पहले भी आपसे एक उदाहरण देकर करके अपनी बात कहना चाहता हूं कि जैनियों का तीर्थंकर महावीर क्या है उसने तो कभी युद्ध नहीं किया कभी हथियार नहीं उठाया कभी ऐसा नहीं किया महात्मा गांधी आप लोगों के तो देखी हुई बात है मेरा तो तब तक जन्म भी नहीं हुआ था और उसी के ऊपर डिंगल ये बात कह रही है कि फौजा रोके फिरंगरी नोके तरवार और या आत्मम बढ़ सो बड़ नहीं आत्मम बड़ अद्भुत जे जर्मन सुने जे जे जीते हरिया गांधी हूं वही डिंगल उस अहिंसा को उस शस्त्र नहीं उठाने वाली चीज को भी व्यक्त कर रही है लेकिन यदि हम अनुपात में देखेंगे तब हमें लगेगा कि ये जो दूसरे वाला अनुपात है ये कम है और इसीलिए हम पिछड़ गए मुझे स्मरण है मेरे आचार्य यहाँ बैठे मैं इस वीरता की और वदान्यता की जो दो बातें हमारे डिंगल के अंदर सबसे बड़े प्रमुख रूप से उसे बहुत मैग्निफाई और ग्लोरीफाई कर कर कर करके हम एक नहीं सैकड़ों सालों तक कहते रहे हैं मुझे स्मरण आता है विजयदान देता की एक कहानी है दांत का दर्द उसमें एक दांत का रोगी सवेरे सवेरे एक डॉक्टर के पास जाता है लेकिन वो इतना संवेदना से भरा हुआ व्यक्ति है क्योंकि वो क्योंकि वहां तक तो डॉक्टर तो के पास तो जो आएंगे सभी दांत के पीड़ा से प्रभावित लोग ही आएंगे लेकिन वो वहां खड़ा होकर दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा से बड़ा बनाकर उसको महसूस करता है उसके खुद के दांत में भी दर्द है लेकिन वो अपना टिकला वो टोकन जो होता है उसकी अदला बदली कर लेता और वहां पर वो कहानीकार खाली इतनी बात में भी बात तो उनकी बात साफ हो जाती थी लेकिन एक जुमला आता है तब मैं आपको बताता हूँ कि पूरे के पूरे 20 दुआड़े के गीत के से जो कम्युनिकेट कर सकते हैं वो जो संप्रेषित करती है एक कहानी का गद्य का जिसमें पद्य भी नहीं है तो वो सारी की सारी चीज़ें अलंकार फलंकार सबको छोड़ दीजिए वो एक गद्य की एक पंक्ति उन सारी की सारी से भारी पड़ती है जब वो ये कहता है लेखक कि कहां बिड़ला मंदिर कहां टाटा और बिड़ला के ये जो मंदिर और कहां ये टिकलिए, वो जो टोकन जो उससे बदलता है ये वदान्यता की पराकाष्ठा है कोई दे तो कैसे दे जब तक में ये असर पैदा करने की ताकत नहीं आएगी तो क्षमा करें हम ये पीटी करते रहेंगे लेकिन उस पीटी से हमें पीटी टी इसलिए की जाती है कि हमें फौज के रूप में आगे जाकर करके लड़ना है यदि हमारा सारा ध्यान इसी कदम ताल पर रह गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि आगे तो कहीं बढ़ेंगे ही नहीं पूरी वर्जिश करेंगे हम वहीं के लेकिन हम, हम, हम से एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं जाएगा वीरता के बारे में भी उनकी गद्य में से एक आपको उदाहरण दे सकता हूं जिसमें वो ये कहते हैं एक कथा है उनकी राजा भोज और डोकरी की बात उसमें भी वो ये बात कहते हैं कि उसकी पूछ भी कैसे काटी जाए और एक एक जब वो क्षमा मांगता है तो वो ये कहता है कि पूछ तो चूहे की कटी है क्षमा करना नहीं देना तो ये उसके अधिकार में है आप मुझसे ऐसा बात क्यों कह रहे हैं ये जब तक संवेदना आप अपनी रचना में अपने छंदों में मैं नहीं कहता कि आप मॉडर्न के कवि बन जाइए लेकिन यदि आपको अपनी इस परंपरा को जीवित रखना है और पूरी त्वरा के साथ जिंदा रखना है तो नए समय के नए विषयों के अलावा कोई टोटका ही नहीं है या तो आप मुझे समझा दें कि ये तरीके हैं जिनसे ये ऐसा हो जाएगा नए विषय भी देखे मैंने व्यक्ति इतनी कोई भी मेरी इन बातों का मैं पहले भी क्षमा मांग चुका हूं कोई बुरा ना माने लेकिन अगर नहीं कहेंगे तो ये स्थितियां वही की वही रहेंगी कल एक इतना बड़ा की रचना पड़ी गई उसमें एक पंक्ति आती है जब जोगमाया की गई है कवि कवि के द्वारा कि मेरी पत्नी को अच्छा कर देता हूं आए हुए संकट पर यह चाड़ाऊ सी में ये बात कही जा सकती है बहुत सुंदर ढंग से कही है उसमें उन्होंने अपने दिल का जो दर्द है उसको अपनी पूरी संवेदना के साथ उड़ेला है उसमें लेकिन उसकी एक सीमा यदि आप अपनी पत्नी की पीड़ा से ही अपनी पूरी संवेदना को अपनी पत्नी चूंकि वो आपकी धर्म पत्नी और पचास साल से साथ है साठ साल का साथ है अगर उसकी पीड़ा के लिए ही भगवती से प्रार्थना करते हैं तब आप व्यस्टि से समष्टि की ओर नहीं जाते हैं और व्यस्टि से समष्टि की ओर नहीं जाते हैं तब आप कविता नहीं करते और कुछ कर रहे होते मुझे बड़ा अजीब लगता है क्या भगवती सिर्फ छंदों में समझती है या हमारे जो ब्राह्मणों के बनाए हुए शास्त्र हैं तो क्या हमारा ईश्वर संस्कृत में समझता है या जो कुरान जो अरबी में लिखी हुई है या यदि हम खुदा को अरबी या फारसी के बिना उर्दू के बिना यदि हम उसे याद करेंगे तो ये ध्वनि उस तलक नहीं पहुंचेगी ये बड़ी अजीब स्थिति है इसलिए हमको मुझे एक स्मरण आता है कि रामकृष्ण परमवंश के पास जब विवेकानंद गए विवेकानंद के सगाई करने वाले घर में आए हुए थे तब उन्होंने कहा कि घर में आटा नहीं था तो घर वालों ने कहा घर में आटा नहीं है तेरा ये गुरु तुझे हमेशा बरगलाता है उसके पास जाता क्यों नहीं विवेकानंद जाते हैं उसके पास और वो कहते हैं कि ठाकुर उसे ठाकुर कहते थे ठाकुर वो घर पे कुछ मेहमान आए हैं और घर में आटा नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं होगा ठीक बात है तो क्या किया जा सकता है कि वो मेहमान तो घर पर भूखे बैठे हैं क्या करूँ ठाकुर ने कहा मेरे पास में भी आटा नहीं है ये भगवती है देने वाली माँ जाओ उससे मांग ले और विवेकानंद जाते हैं वहां किस लिए जाते हैं आटा मांगने के लिए घर में मेहमान आए हुए हैं उनके लिए आटा चाहिए इसकी प्रार्थना देवी से करने के लिए जाते हैं और वो जब वहाँ जाते हैं तो वो उसके बीच की कथा को मैं छोड़ देता हूँ कि कैसे उनको निर्विकल्प समाधि हो गई और जब वो उठे अपनी मांग कर करके देवी के पास से तो ठाकुर ने पूछा नरेंद्र मांग लिया उस समय विवेकानंद विवेकानंद नहीं हुए थे उन्होंने कहा मांग लिया क्या जब मुझे यह दर्शन हुआ तो मुझे लगा ये आटार ये छोटी चीज क्या मांगू क्या मांगा नरेंद्र कि मैंने विश्व का कल्याण मांगा इसलिए कवि कभी, कभी भी इतनी छोटे दायरे में देखने वाली दृष्टि का व्यक्ति नहीं होता और अगर ऐसा रहा होता तो ठीक है वो उसे अपनी भगवती को रिझाने के लिए अपनी प्रार्थना को करने के लिए तो वो उन्होंने जो रचना करी वो काफी है अन्यथा वो जब कविता के क्षेत्र में आएगी मुझे क्षमा करें तब ऐसे ब्रेक लगते ही रहेंगे यदि यदि मेरी पत्नी भी किसी दिन बीमार हो, इन्हीं तो बहुत संभव है मैं उस की उन यही छंद समझती है और चूंकि मैं रचना नहीं कर सकता इसलिए मैं भगवती मेरी सहाय कर देगी दो काम है भक्ति का भी इसी तरह और ये वीरता उस समय ये वीरता कौन से जो मूल्य थी वो मूल्य कौन सी व्यवस्था को मजबूत करने का मूल्य था और जो आज जो वीरता है वो कौन सी व्यवस्था के ये मूल्य के किस तरह से विघटन हुआ है या वो डाइल्यूट हुई है इसे आज के कवि को समझना पड़ेगा आप 2001 में बैठकर 1904 की कविता नहीं कर सकते जब समय आगे जा रहा है हमारी उम्र आगे जा रही है हमारे सारे के सारे विकास आगे जा रहे हैं तो वो क्या कारण है कि हम हमारी रचनाओं में इतने पिछड़े हुए रह जाएँ और इतनी ताकत के साथ हमारे पास इतनी बड़ी संपदा हो, होते हुए हम पीछे रह जाएं क्यों पीछे रह इसलिए ये दो तीन चार खारी बातें समय समय पे और बातें कहूँगा आपसे और मैं आपकी आपकी प्रतिक्रियाएँ भी जानना चाहूँगा क्योंकि इस तरह के संवाद भी इस कार्य इस इस कार्यशाला का एक, एक एक पार्ट माना है इसका एक हिस्सा माना है हमने और इसीलिए ये सोच कर करके निवेदन किया कि नई चीजें जो आ रही हैं उनमें कैसी ताकत है एक चारण के एक लड़के की एक नए कवि की एक पंक्ति है जिसमें वो ये कहता है मां मैं थने लेवन ने नहीं आया मैं तो लेवन ने आया है डाइजो अब ये कविता आप दहेज की प्रथा के खिलाफ आपकी मर्जी हो जितनी बड़ी सत्सई लिख लीजिए आप यही तो कहेंगे कि दहेज खराब है तो वो कभी फिर बताऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है और सब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है इस भेद को जब तक तो आप नहीं समझेंगे तब तक तो आप बावजूद अपने सारे उपकरणों सारी ताकत के मुझे आचार्य क्षमा करें ये एक कई बार किसी पर चिढ़ते हैं मुझ पे तो सर्वाधिक चिढ़ते हैं और चिड़ते रहे हैं लेकिन एक ये बड़े अजीब अजीब तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं किसी को भी कह देंगे कि पेन कलम क्या हाँ ठीक है कलम है पर इन कलम सू बेरो नहीं इस कलम से बेरा खोदने की कोशिश करोगे तो कलम भी तोड़ोगे और बेरा भी नहीं खुदेगा तुमसे मुझे पता है मेरी एक काव्य संकलन आया था दूसरा कावड़ आपके साथ ये सम ये ये बांटना चाहता हूँ ये अनुभव उस कावड़ की भूमिका में चाहता था कि मेरे आचार्य लिखे बड़ा अजीब रिश्ता लगेगा आपको के एक एक गद्य लेखक के कहानीकार हैं वो वैसे पहले बहुत कविताएं लिख चुके हैं लेकिन वो कैसे मेरे आचार्य है और कैसे सीखा है उदाहरण सहित में आपको बता सकूंगा लेकिन मैं अभी उसको छोड़ रहा हूँ मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको इस संकलन की भूमिका लिखनी होगी उन्होंने कहा मैं भूमिका से डरता हूँ नहीं लिखता आखड़ी है मेरे माइक से आखड़ी है कैमरा से आखड़ी है, अध्यक्षता करने से आखड़ी है मेरे पहले हमारे यहाँ पर बयासी आखड़ियों वाला या बत्तीस आखड़ियों वाले हमारे वीर हुआ करते थे हम बातों में इन छंदों में जानते हैं ऐसे ही वीर हैं इनके भी कई आखड़ी हैं लेकिन वो उस तरह की आखड़ी आखड़िया मैंने कहा ना लिखे उसके बाद काफी दिन निकल गए मैंने कहा साहब ये पूरी की पूरी रचनाएं कंपोज हो गई है अब भूमिका के बिना इसका प्रकाशन रुक जाएगा तो मुझे पता है उन्हें उस दिन बुखार था उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि मैं भूमिका नहीं लिखना चाहता उस चिट्ठी में वो ये कहना चाह रहे थे कि वो मैं भूमिका लिखना मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूं और वो बातें क्या थी यदि आप उसे पढ़ें वो आले, वो तो अब तो एक आलोचना का एक हिस्सा बने जैसा वो निबंध है उसका हेडिंग था क्यों क्यों और फगत क्यों और उन्होंने कहा कि इतना अरसा निकल गया आपसे पागी की इतनी कविताएं उसके बाद इतने अरसे बाद उसमें समय खूब निकल गया था कि इस समय में आपने इतनी कविता के लेखे बस इतनी 28 कविताएं या उनचालीस जो कुछ भी रही होंगी 10 साल में इतनी आपने किसी काम में कोताही नहीं कि चाय पीने में कोताही नहीं कि गप्पे मारने में कोपाही नहीं कि लोगों के साथ में रवड़ने में कोताही नहीं की इसमें कोताही क्यों ये तो उल्हाना फिर उन्होंने कहा कि आप ठीक है आप आप क्यों लिखते हैं और ये सवाल आपके भीतर से निकलेगा तो उसमें मुझे ठीक ठीक स्मरण है उन्होंने सीधी बात लिखी थी कि बासी मुंडे कुल्लो करियां पहली खुद तीन सुन पूछो क्यों कहीं इनाम लिखो तो था नहीं लिखना चाहिए छोड़ दो नाम और यश के लिख लिए लिखते हो छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे यहां तो मिथ है नाम रहान गीतान फलाना ये कितने नाम रहे और कैसे नाम रहे और कितने गीत रहे ये ये ये वस्तुस्थिति भी हम जानते हैं यदि नाम में और गीतों में इतनी ताकत होती तो जो पचास हजार गीत थे वो आज सारे के सारे जिंदा होने चाहिए थे उसका भी भेद बताऊंगा आपको कि उसके भी अलग कारण है उसे जाने दीजिए तब उन्होंने एक बात कही थी कि यदि कोई एक तानाशाह पैदा हो जाए और यदि उसके ऊँधे माथे के उस तानाशाह के यदि ये जज जाए कि आज के बाद ऐसे तानाशाह हुए हैं हम देखते हैं विश्व की जोग्राफी में और इस, इसी काल में हमने देखा है कि हिटलर ने कैसे लोगों को मरवाया अगस्तिनों नेतों के साथ में क्या हुआ नाजिम हिकमत को कैसे मारा गया आ, और लोगों ने कैसे सुसाइड करने पर उन्हें मजबूर किया गया उन्होंने कहा कि यदि एक तानाशाह कोई एक ऊंदे माथे का आ जाए और वो यदि एक फरमान जारी कर दे कि आज तो आपको लाख फसाव करोड़ फसाव या साहित्य अकादमी का पुरस्कार या कैसा भी पुरस्कार दिया जाता है लेकिन मान लीजिए कल्पना कीजिए कि एक ऐसा तानाशाह आ जाए जो कल से ऐसा फरमान निकाल दे कि आज के बाद जो रचना करेगा उससे 300 सौ की सजा मिलेगी तो मुझे क्षमा करना कितने ऐसे लोग होंगे कि जो कविता के साथ अपना रिश्ता वो कह दें कविता मारे तो सात पीढ़ी में कोई नहीं करी कविता मैं लिखी मैं तो जानू इसको नहीं और ऐसे कितने लोग होंगे तब जो उस कवि कर्म को नहीं छोड़ेंगे और वो कौन लोग होंगे जिनकी इनर अर्ज होगी जिनके भीतर की आवश्यकता होगी कि कविता मुझे लिखने कविता लिखे बिना नहीं रह सकता उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कहा कि पाणिनी अपने शिष्यों को जैसा आप सब लोग जानते होंगे कथा है कि वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे पेड़ के नीचे और वो शब्दों की व्युत्पत्ति बता रहे थे तो उधर से बाघ आया तो लड़कों ने कहा व्याघ्र व्याघ्र पाणिनी ने सोचा कि वो मुझसे व्याघ्र शब्द की व्युत्पत्ति जानना चाहते हैं तो पाणिन ध्यान हुए और व्याग्र व्याग्र उच्चारते रहे और वो जितने भी शिष्य थे वो तो सब पेड़ पर पे चढ़ गए और ऐसा कहते हैं कि वो बाघ आया और पानी ने को खा गया तब उन्होंने कहा कि आपका आपकी रचना का आपके साहित्य का आपकी परंपरा का आपके साथ रिश्ता क्या है यदि रिश्ता साव रिश्ता है तो साव की रचना होगी और यदि असली रिश्ता है तो असली रचना होगी हम समय समय पर यह सब कुछ करते रहेंगे मैंने तो थोड़ा सा इस ठहरे हुए जल में कंकरी मात्र फेंकने का प्रयत्न किया है पूरी विनम्रता के साथ आप इसे बिल्कुल अन्यथा न लें और यदि आप मुझे क्षमा कर सकें तो क्षमा करें क्योंकि मैं अगले किसी एक सत्र में मैं फिर आऊँगा और मैं फिर इसी तरह जैसा कि कल कहा गया कि गुमान सिंह बाठरडा की कविता के संदर्भ में भी कहा जा सकता है महाराजा मान सिंह के के उदाहरणों से भी ये बात कही जा सकती है कि चारण बड़ी अमोलक चीज चारण अगर नहीं होता ये महावत नहीं होता तो ये क्षत्रिय रूपी इस हाथी को सच्ची राह पे लाने वाला कौन था मैं उस महार महावत के उस चाबके की तरह उसकी उसी उसी तरह की पिंच करने के लिए समय समय पर फिर हाजिर होगा व्यवधान डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ और ये अगले सत्र के लिए और तो बिल्कुल गला खराब हो गया इसलिए माफी चाहू बोली तो रैन की चंद है नरसिंह भगवान अवतार धारण कर प्रहलाद का उदार किया और हरणा को उसको मारा उसी विषय का ये छंद है प्रथम दोहा दोहामय की नो असुरा क्रोधा बिकाटा तहुदा कारा दबारा घेरे बाड़ा दो पिता दही पुत्र हरी तो बता बहू हाल मै ही करा पुत्र काल तो चंद जात छत रैनकी रैनकी अठारा बतीस मात्रा मात्रा वंत गिर दौश नियत भ्रमत नमत मन हरी शन भुगत मुगत भगवत भजनंग श पत पत महत रख रथ सदनंग धरत लखत रखत जगपत ओर धारण शोरत पुकारण श्रवण शोणि भट तटियुराण प्रकट घट भा बने ब्रह्मांड की धमक भय मेरी प्रकट णिड़ ब्राह्मंड ट रुविंग भण बिकट रुवि पंडर शिथ थर रर थम्ब फटत धर धर हर फर कोट पार फर हर फनंगर डर मुख भयंकर देख धर दे दे तेज धर हर तन करमर प्रकट कट दुभ्राणी बिघट रू बणार जांग वेणी बिघट रु बणार जांग वेणी घट कट रध प्रकट त्रुकट मुक भाई घट लपट जपट दिग दिघट ललंग झट पट अंग उलट पलट कर झपी जपट चोट अति दपट तलंग प्रकट झट पटक हारण कर प्रभु घट खट खट नख बट तट तटीन प्रकट घट भ बिखट रूप पन्नर शाघ भणे जी बिखट रूप पन्नर शांग भण्यम धक हक धक धक धक धीरण धक थरक युधक धक शेक थयम शक पक मंगरुण अरक रथ चुकी हक बक धक सब असुर हियम धक पक उर तमक धमक देख थक गौर भणि भट धट घट बंधन बिखट रूप पन्नर शांग भेणे जी बिखट रूप पणर शांग भेणीम घणन शंख दुदम बी गौरण भाणन बेद मुख ब्राह्म भणीम धन धनकार धलर फूलन धड़ हणन दईत गण अगण गणी बणन बल बाहू गणन विक्रम रेण नाथ जय जय रणनि भट तटीन प्रकट घट भंजण बिकट रूप बण न सांग भणे जी बिकट रूप बणर सांग भणि धल धड़ अंतक्रमण निम मुख धल कद फल तेज बल प्रबल भंग तल पल बिचल रुमानिखत निकल अकल हर रूप नव डल मुनी देव शिकल दृग देखत पल महखल दल नाश पणिय भट तटियंड प्रकट घट भ बिखट रूप नारांग भेणे बिखट रूप नरंगन धूणी भक्त जन प्रति प्रसन्न निज निज जन तही उजन धरंगन प्रभु बिखट रूप नर शांट रूप नारंग बणे नाथ जयती नर संग बिट तन रूप बणावण नाथ जयती नरसंग सिंह निपटखल झुंड नशावण नाथ जयती नरसंग बाहुबल दुष्ट भडारण नाथ जयती नरसंग जपत जन कष्ट जारण त्रिलोकनाथ तारण तरण बेख तुहअूत धरवे निमित्त अमित नाथ रिव कवि कहे नाथ जयती नर जय कौंधे चढ़ियों काल शत्रु ब्रखण शिलांशत बने रूप बिकराल तिजे चढ़ियों शत्रु शिलांकत बने रूप बिकराल। तो बिकराल रूप महाकाल बीर सुर माय बणिया शधीर हेतु आय सुन बढ़े हेत सुर पंक संचरी चीला सपेद संचरी होय ये किटे शंघ करवा खतंग बीदगाम्ब पित मेटवा विरोध काल रौच कर महांत क्रौध मारवा दई तिर रणजीत माय उतरी जाय किले प्रगा शब शंसार नवलख सम्मौन मावड़ी थे बिराज मौन पुर्छाये डग गड के पीठ देख लियो शबि कु दीठ शमलिया रूप थायशमेल खलहड़े शिखर मुख केल पलट गई रैन पर भात रो पौर चह चाट शब्द मॉण्यो चकोर कुंग रा कंपैथर हर कोट चक्र रे घावला गीज चोट पड़ गयो नृपत मोर्चाये आयल बैठिय कंद पैगाय जादम पण तल फैजकाय हुर्फ मुखसु हाय रे हाय कीब बुध उकली कैम अश्पति कर्त कुायम बेहरे डील खागसू बाड काल जोलैत चारिणी काट खगझाट दई तिरणजीत खेस ब्रखलिया शकत लाख बेग ब्रखलिया दुष्ट शब ही बिरोल दे गये राज ही दुरोल तख्त तो गयो तनवार तूट खेसिया शकत शब गया खूट खोख रौतणों खेसो यखेट मोहनता किया पलक मौ मेट एह गौतणों काप्यो युदेख बैतिया बृख्यो दौलियो बेग एक ही एक करलिये योर बाहि यबे काल ज बोर खोख रॉतणों पाट भी खाय झमर मो दीओ भर चौ जाए सबवा तथाटकी धीस हाय सुराय माय शरग धाय शंकर संदूले संग सकत आवो शुरर आवड़ बिरवड़ यम्ब मोर करणी मे आई शेणी कौमई सात आवो राजल उदाई देव आवो कुलो देव शीला आवो शंकर आई देव लगूट बेचरा देवी आदशत अजुआल मई आवो चड़े नवलख चारणी तोआ पंदरा दी रात देहळ में कोई लारी दूजो माथो पडियो आबड़ दी जो कति हमरा त मुखा जाना रूपक अपना राजा रो बरणे कवा बखणा सुप्रशन रे वो सदा हि रद सद दी झोराड़ बंको दळाड़ा भेरिया प्रशाणा काटाणा पाड़ा बैठा काटोड़ी बेने रे बाकी गोवाळा बात मुसलंगए मारिए घोडा अगळ घात हज रे ले जावे सतरी को कुके बोलिया तो धीरज राखो धणियाम भे जीते एवं दुद में मियां तोरक मारब एख दोस गीधो सारे लारेणी जावा गारो तो उगे कमर कशी करी रज पूती नीतप बीरा ए दे दरवाजो रोक दियो श्यामत पनराज ताज श्रूरज काज सोज कोजुआन बोल ढोल कराती मरण आदर कोर बीरा ब्रमालू बाज ए इर छोड हिओ श्यामत पनराज काज सुजर शूरतल नाम कियो जियो अजुआन नाम कियो मरणो जुदमाय कारण रण रटको मान धान धिकार मने लड़नो पर काज आज गौलारे तणरो बेनर पाप तने काटा तोड़ फोड़ झटकाटो कर हटपन जी कोप कि शाम तन राजूरज ऐ का नामको धियो अजुआ नामको भाजो कमारे भेटी पड़ ऊ सड़ दड़ काठ पड़े दिखोरिक साड़ नाड़ नाते चड़ अग्नि चक अग्न झड़े उल शैर तबान जान अशमाना जीत प्राण जुगुचार जियो शाम तप नाराज ऐ ताज शूर शूर जकस कोजुआ नाम कियो किड़ो हण हण घोड़ा गाय हणे चढ़ी गौलार बहार भुज चौंपे उलुट पुलट दतगण उपणे कटट्यो कर क्रोध ब्रोध दड़ भेरी ए जो द अपर बल जिंग जुड़ियो श्यात पाराज ताज शूर शूरत काद सूजर कोजुआन नाम किये गाय में जीवत सुनमुख लड़श्या शाम राह बहार फुद चौंपे धन धे नूर पाल धुबे रण तड़ रि तर में पनराहड़ भूप कटक दड़ रण भिड़ियो श्याम तप नाज ताज शूरत काद को नामको धिय कोजुआन नाम कियो, बकियो ललकार बीर किल धको तश्कर आकै शेर द्र मंगल साम क्रोध बकैश धिया खाग अरिमा फील नश्क आप नाराज ताज शुरूर को तुर काम तलाई खाग शुर तो भड़ भड़ता तलवार भिले उड़ शीश बटक अशमाना मंड रटक खेत मले झटपट ग्रीज करे शरथ पटा मन धमचक मर कटकमियों शाम तप नाज ताज शूर शूर कु नाम किय कुल अजुआ नाम किगे गण जोश होश खग हाथों खोश खोश गऊ बहण खड़े रांगण गण रोश, रोश रोश रण रटकै पोष पोष पड़ प्रशण पड़े समझ सुर्ख शोषनी नर पियो शामत नाम नाम कियो कियो तड़तड़ शीश तड़ो तड़ पड़ पनराज ताज शूर शूर कोज पग धड़ लोत उडे खतरबट खग लड़े खगड़ोट हिंदू पतदड़ियार तड़ी तिशियो शामत नाराज ताज शूर सूरत कादोल्ब सूरज अशमाना धन शाबाश दियो शाम तप नाज ताज शि सूरत काद सूजर को परलें संधकर उशर पटे मुँ चा खाग सब मारिया हिंदू नर धड़के मटे से गुड़ी के सौटो गाथ पंडी भूतें गलियो सौमत नाद तादूर दाद शुदर को नाम कियो काद शुर को नाम किओ कर खड़ बीज कंश पर खड़के धड़ धड़ कै इलशेष धरा चढ़ तड़ करे सुर सोध खड़ खड़ कर खाघ करा फड़फड जीव फी फरा लड़, लड़ जदु कोलो लियो ूर जकाद को करी सुर सदा सुपरा शन भर भैर खफर भरे चाक पिए पतर भर भर सुर रगत पियो सौमत पनराज ताज सुर सूर जका नाम कियो किो ध्यकु अजुआन नाम कियो आखे पलतूच ईश हे उमा हड़ धुब आको केम हुवै मणियो रणजोद मरत लोक में जीत करे सुरशेष शेष दुवै शर जाय अपशरा साथे बीर बींद रब तो बरियो शामत पनरा दाद शिषूर दाद सुदु नाम कियो किो धियकु अजुआन नाम कियो पुघी शब गाय रघ घर घर खुशिया हरक हर्ख घणो शाय आय पु अब किय जीत जग ज़िन एक जनो रतियो कर जोड़ कव रतनु सात दीप जोषण शौम ताज शूर नाम कियो कोन्न दस प्रमाण पग पग, पग परसापावे पावै मुसलमान पीर मंडियो पूजा वै गऊ सुदस गीत आयो शरणे आपरे ए राखो आदू रीत जो बेटो को कव भयान इस ढंग के वो योद्धा थे उनको सामने आमने सामने लड़ाई लाने के लिए कवि राजा करणीदान ने किस ढंग से संदेश भेजा और वो अपने आप को रोक नहीं सके वो, वो सारा नहीं गड नहीं गड़ पकड़ बो जोग हाथी बो धशे दां लड़े चोड़े संभार, चापड़े आव समशेर चोट आपड़े दाव मत लेर ओट यदि यह पहला प्रयोग इसलिए ना हमारी गलती है ना आयोजन के भाव की लेकिन अगली बार कभी ऐसा हो तो ये छंदों की सूची दे दी जाए कि इन छंदों पर पाठ करना आप कौन से छंद पढ़ेंगे आपने पूछा था वैसे ही हुए लेकिन वो तो बहुत पहली तो इसमें जो याद बिना कोशिश के वही छंदें जो जिनकी अधिक रचना होती है अधिक पाठ किया जाता अधिक करणप्रिय है इसलिए शीर्षक तो आकर्षक है पाठ पाठशिली इतने आकर्षक नहीं जितने रैन की और पदरी वगैरह तो इसलिए मैं ए, सहज रूप से याद रैन की और पद्धरी पर बात करूंगा रैन की छंद हिंदी छंद शास्त्र में है ही नहीं पद्धरी है उसका नाम पद्धति का है त्रोटक है और सारसी हरिगीत का रूप में मामूली फर्क से है लेकिन रैन के शुद्ध राजस्थान और गुजरात की रचना है।, के छंद में सबसे बड़ी यह है जिस प्रकार रूप मुकंद या मुकंद या कहो, चाहे रोमकंद कहो इसमें वीरता और श्रृंगार प्रकृति वर्ण सब में बराबर मिलता है उसी प्रकार से रैन की भी खासियत है की दो तीन प्रकार की श्रेणी मिलती है विषय के आधार पर रज करो एक तो युद्ध वर्णन एक प्रकृति वर्णन एक देवी के स्तव काव्य और इन में दो प्रकार के वर्ग मिलते एक रास की परंपरा जितनी है तो रास परंपरा के सारे छंद रेणकी में ही लिखे गए हैं। और सबसे प्रथम ये कोई चार सौ पाँच सौ वर्ष पुराना छंद नहीं है इसका प्रचलन बाद में हुआ है रघुनाथ रूप के रचना से तो बहुत पहले से चल रहा है लेकिन सिरोई जिले में खान गांव के आशिया गोत्र के चारण हुए शम्भुदान जी के पुत्र उनका नाम था लाडू जी जैसे लाडू नाथ जी होता ना और ये भी कुछ लोग मजाक करते हैं खाने वाला लड्डू वो अर्थ नहीं है लाड रखो लड्डू बने प्रिय जैसे प्रिय होता है ना तो लड्डू बंको लाडू राखे लाड जिन जस रथ पित जूपियो तिण रथ झुपो ताड दहाड़ कर बद तो दिनो दिन, दिन, दिन, दिन, दिन करो लड्डू रखे लाड तो लाडू जी नाम था उनका वे गुजरात में गए और स्वामीनारायण संप्रदाय में दीक्षित हो गए उच्च कोटि के कवि थे श्रेष्ठतम उनसे कल्पना भी नहीं की जा सकती लिंगल की पिंगल की गे रचना की संगीत शास्त्र की और स्थापत्य कला की उनके बनाए हुए चार मंदिर है गुजरात में जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जब यहाँ आए तो उनको एक मंदिर दिखाया गया और उन सब चारों मंदिरों में चारों गुजरात में है एक सुरेंद्र में है एक अहमदाबाद में है एक कहीं राजकोट में कहीं है तो सौ मूली वाला मैंने देखा है वो तो मूली में सूर्य गलती का सब उसके पास में उन्होंने सब में उनके उनके हाथ के लिए कागज पड़े हैं, उनके काम में लिए वस्तुएं पड़ी है तो वो एक विचित्र विभूति थी उन्होंने एक राशास्तक की रचना की भगवान कृष्ण की और उस साहित्य पढ़ो जब तो देवल साहब की जो भी भाषण की बातें थी वो सब उसमें आती है इतना प्रोग्रेसिव विचारों का इतना पाखंड के खिलाफ इतना मीठा भी है आनंद भी है उसमें अरुचि भी नहीं है आक्रोश भी नहीं है तो तिरस्कार की बात बात भी नहीं है लेकिन सहज रूप से सभी विषय बीस पच्चीस ग्रंथ छपे हुए हैं आज इतना जरूर मुद्रण में कहीं अशुद्धिया उन्होंने रास की परंपरा इसलिए की कि आनंद भी हो और जैसे संगीत में अनहदनाद होता है और एक कुछ नहीं होते हुए भी के लोगों में जहाँ बंगले नहीं है बड़ी बड़ी अवेलियां नहीं है लेकिन अपनी बीना बाणी पर राग करते हैं और उस संगीत साहित्य में जो कोई बात कहता है या कोई बाणी सुनाता है या कोई छंद पढ़ता है उसमें अभाव नहीं लगता है साधन नहीं थे लेकिन सुख था उसमें